शिष्य का प्रश्न के उत्तर में जवाब में कह रहे हैं कारे की श्रोत्रसोत्र मनसो मनो यदुरादि प्रतिवचनाशेष निमित्त इत्यादि जो प्रतिवचन है जो जवाब है शिष्य के प्रश्न के प्रति वह ब्रह्म में निर्विशेषता का सिद्धि के लिए निर्विशेष करना है वास्तव में ब्रह्म तो निर्विशेष ही उस निर्विशेष ब्रह्म में सकल कार्य के प्रति निमित्त सिद्ध करने निर्विशेष ब्रह्म को सकल कार्यो का निमित्त है निर्विशेष ब्रह्मण निमित्तत्म निमित्व निमित्तत्व अर्थो करना ये विग्रहरी समासमित्व ही अभिधेय है विषयत् न इस मंत्र के द्वारा कथित ऐसा यह ब्रह्म है कहना चाहते हैं मनारियों का जो प्रवर्तक है उसका क्या विशेष रूप है यह पूछे उसका जवाब हमें यही देना है उसका निर्विशेषता ही उसकी विशेषता निर्विशेषता ही उसका विशेष स्वरूप क्योंकि वो जो है आदमी कंबुक्रियवादी मान घटा है ना इस प्रकार से लक्षण करते हो उन लक्षणों के जैसे ब्रह्म काव्य को असाधारण गर्म विशिष्ट लक्षण सुनना चाहता था शिष्य अत हमें बताना है नई नहीं, नहीं तार विशेष रूपा विशेष लक्षण नहीं हो सकता है निर्विशेषता ही इस भ्रम का विशेष लक्षण क्योंकि क्रियाया गुण से संबंधित विशेष दर्शित क्योंकि क्रिया गुण संबंध के, के तीनों प्रकार का किसी प्रकार का विशेष का व्यावर्तक कोई धर्म को दर्शाना ब्रह्म में संभव नहीं है ये लक्षण हमेशा तीन ही प्रकार की होती है क्रिया व्यावर्तक होगा गुण व्यावर्तक होगा या संबंध व्यावर्तक होगा किसी ने किसी क्रियावान पदार्थ में अन्य क्रिया का व्यावर्तन कर देगा गच्छत गौ हो आपने कहा चावतावा चलता गाय मतलब क्या बैठती हुई नहीं है सोई हुई नहीं है दौड़ती हुई नहीं है अन्य क्रियाओं का व्यावर्तन कर दिया गौ को गच्छत गौ कहते हो हमने गंधवधि प्रति भी गा दिया नहीं है शब्दवधि नहीं है इस तरह से अन्य गुणों का व्यावर्तन हो गया कहीं संबंध को लेकर आपने छोड़ दिया समवाय संबंध ज्ञान आदि करना महात्मा को कह देने से कालिक संबंध नहीं है सर्व संबंध आवच्छ नहीं है संयुक्त संबंध नहीं है अन्य संबंधों का व्यावर्तन हो जाता है से कोई भी लक्षण है उस लक्षणगत तो जो शब्द होते हमेशा क्रिया का गुण का अथवा संबंध का व्यावर्तन करने के लिए प्रयोग हुआ करते हैं लेकिन यहाँ इस भ्रम का कोई ऐसा लक्षण नहीं बना सकते हैं जिससे किसी क्रिया का व्यावर्तन करके कोई क्रिया विशेष को बता सकते हैं क्या ब्रह्म में किसी गुण का व्यावर्तन करके गुण विशेष को स्थापन कर सकते हैं ब्रह्म में नहीं किसी संबंध का व्यावर्तन करता हुआ किसी अपने संबंध विशेष को आप निश्चय कर नहीं सकते हैं ब्रह्म में इसलिए क्योंकि क्रियाधिव घटाधि अनाथ प्रसंगात क्योंकि क्रियादि वाले मान लोगे ब्रह्म को घटादि के समान ब्रह्म अनात्म हो जाएगा चेतन हो जाएगा हो जाएगा इसलिए आपको क्या हमेशा चिंतन करना है निर्विशेष चैतन्य आपको ज्ञानम सम्यक ज्ञानम यही ज्ञान सम्यक ज्ञान है निर्विशेष चैतन्य आपको अहम इतम ज्ञानम एवं सम्यक आपका अपना स्वरूप के बारे में देखो ये कहे आप सीधा धड़ल से क्या बोलते हैं सच्चिदानंद रूप हो चैतन्य रूप हो नहीं आप जब बोलेंगे केवल रूप नहीं कहना निर्विशेष चैतन्य हो निर्विशेष सुख हो निर्विशेष आनंद रूप हो और निर्विशेष जो है सुख दुख जो सुख चैतन्य सभी में जोड़ना है सच्चिदानंद में निर्विशेष सत्ता रूप हूँ मैं निर्विशेष चैतन्य रूप मैं, हूं मैं निर्विशेष आनंद रूप हूं मैं निर्विशेष सुख रूप हूं मैं यही चिंतन होना चाहिए क्योंकि जितने भी ये जगत में ब्रह्मवशा दिखाई दे रहा है ये सब क्या है सविशेष चैतन्य है सविशेष आनंद है सविशेष जो सत्ता है, है सविशेष जो सुख है यह सब स्वपाधिक होने से सविशेष हुआ करते हैं और ब्रह्म में जो स्वरूप में वो निर्विशेष होता है तब कहता है निर्विशेष कर दिया विशेष से अभाविशेष अर्थात विशेष ब्रह्म हो गया इसे अभावत जैसे भूतणावत भूतम जैसे विशेष अभावत ब्रह्म इस तरह से अभावन ब्रह्म करके भाव रूपा ब्रह्म को अभावन कह करके अभाव अभाव रूपा द्वैत स्थिति हो जाएगी उल्टा तुम्हारे लक्षण से ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है सिद्धांत नहीं अभाव के द्वारा भी की प्रसक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि हम पूछेंगे स्वाधिकरण से भिन्न भिन्न है है है प्रतियोगी सापेक्ष होता ना कि हमेशा अभाव प्रतियोगी को छोड़कर केवल अभाव अधिकरण कोई कह सकता है जब भी बोले घटा तो भाव बोलेंगे पटाभाव बोलेंगे किसी ने किसी के अभाव अधिकरण कहते हुआ प्रतियोगी भाव प्रतियोगी अप्रतियोगिक अभाव नाम का जो संसार मिलेगा ही नहीं सदा ये भाव प्रति ही मिलता है इसलिए तो भावाधीन जो तुम्हारा भाव है वह भाव जिसका कथन करने के लिए भाव की अपेक्षा हुआ करता है वह अभाव स्वाधिकरण से भिन्न होता है कि भिन्न होता है बताओ भिन्न है तो उसका स्वरूप कथन करना पड़ेगा भिन्न उपलब्ध नहीं है इसलिए अभिन्न गहना पड़ेगा अभिन्न अभाव भाव हो जाएगा अभिनन्न हो जाएगा तब कहेंगे आप स्वरूप संबंध न मानेंगे ये दो हमेशा न्यायिक लोग घटाभाव को भूतल में स्वरूप संबंध से मानते हैं समवाद संबंध से नहीं संयोग संबंध से नहीं अन्य संबंध से नहीं मानते तत्काल तद देशावच्चिन यद अधिकरण स्वरूपम तदेव संबंध विशेषित कल्पना नहीं तो किसी भी भूतल में घटा भाव ढूंढ लोगे तो मुश्किल हो जाएगा जहाँ घटे वहां भी घटा मिलेगा क्या इसलिए यलावच्छेदाव्छेदन यूतल स्वरूप भाव दृश्यते तदेव स्वरूप संबंध कल्पना करके आप कहते हैं स्वरूप संबंध से घटाभाव का अधिकरण भूतल हो जाता है सारे बात मन में नयाको खंडन को रख करके आनंद एक पंक्ति लिख देते हैं तस्य पृथक सत्भावेण व्यवहार व्यवहारांगत्ता अन्दान में चारों अभावों का खंडन का बड़ा शास्त्रार्थ है और वार्तिक कार्य किया ही है भाषिकार ने कहा है वार्तिकार ने कहा है, और -सुखी में भी अभाव का जबरदस्त खंडन किया हुआ है इसे अन्यत्रण कह दिया गया है यह हम ज्यादा नहीं कहना चाहते है इतना ही मान्य है अधिकरण से पृथ्त सत्ता अभाव तो नहीं मानी गई है सप्तभा स्वरूप एक संबंध मान करके कल्पना कर लिया व्यवहार का तार को व्यवहार का अंगीकार किया गया है यह बात कह दिए हैं विशेष भविष्य अवक्षत यदि शुक्लता आदि कोई मैंने रूप रस गंध स्पर्श कोई न कोई कुछ न कुछ होता ब्रह्म में विशेष तब तो जरूर हम वह कह देते अमुक धर्मा वस्तु का नाम ब्रह्म है लेकिन ऐसा कोई शुक्लत्व रूप रसगंध स्पर्शादी कोई भी गुण उसमें नहीं है इसलिए भाषाकार ने सारे बात को जो करणिका में उसको भाषकर देव कहते विक्रिया दे रही तो आत्मनो मनाद प्रवृत्त निमित्तत्व इत्यादि प्रतिवचन से अर्थ प्रतिवचन का इतना जवाब है का यही तात्पर्य है क्या तात्पर्य विक्रिया आदि विशेष रहित विक्रिया आदि संस्क्रिया विक्रिया उत्पत्ति आपती चारों से रहित तो ऐसा जो चारों जो विशेष है ये है ना उत्पत्ति प्राप्ति संस्कृति और विकृति विकारी आप हो, उत्पाद होता है प्राप्ति होता है संस्कार्य होता है और विकारी चारों में से कोई भी नहीं रहा इसीलिए हैं पूर्व में शास्त्रार्थ करके इसलिए बात हो चुका है तार की प्रवृत्ति में निमित्त है इस बात को ही कथन करने, करने इस बात को कथन करना ही इस मंत्र का तात्पर्य है समझना श्रोत्र शर्त इत्यादि प्रतिवचन से ये आपने ऐसे कैसे निर्णय ले लिया ये अर्थ स्मार मंत्र पूरे का है पूरे मंत्र भी तरह तात्पर्य निचोड़ है अनुगम सातवां सूत्र सूत्र से अब तक छह सूत्र पढ़ चुके हैं सूत्र वाक्य ये सातवां सूत्र वाक्य है अनुगमान तद अनुगतानी अत्र अस्मिन्न अर्थ है अक्षराणी तद अनुगता इस श्रुति श्रोत श्रोतम इसके घटकीभूत जितने भी अक्षर है ये सारे अक्षर इसी अर्थ में ही अनुगम करते हैं बोध करा देते हैं ऐसे समझ चाहिए आत्मा मनादि प्रवृत्ति का निमित्त तो है इस बात को प्रतिवचन के अर्थ रूपेण इस मंत्र में कहा गया है यह जो चीज है इसे इसी अर्थ में इस मंत्रस्त प्रत्येक पद का अनुगम होता है अनुगम तद अनुगता एक नंबर इसलिए घटका अक्षराणी अत्र का मतलब क्या एक घटका अक्षराणी अस्मिन यहाँ क्योंकि इसलिए जान के रहे? भाष्यकार अत्र कस्मिन कह दिया है ना तद अनुगता ही अत्र अस्मिन दोनों क्यों कहा अत्र की व्याख्या होगी अस्मिन कैसे नहीं नहीं अत्र और अस्मिन दोनों भिन्न भिन्न चीज है अत्र कहने से श्रुति लेना और अस्मिन शब्द अर्थे का विशेष अस्मिन अत्र मैं श्रुति स्थानी अक्षराणी सर्वाणी अनुगता ऐसे व्याख्या कर है इसलिए अत्र को टिप्पण करना अलग करके एक घटकानी अक्षराणी अर्थे। अर्थ का क्या क्या मतलब? है का ऐसा नहीं करना है। नहीं तो अतः की व्याख्या जैसे हो जाता है ठीक नहीं है वो अलग अलग है दोनों शब्दों का अर्थ तद अनुता प्रतिवचनाथ घटकी भूत इसलिए का मतलब हुआ, घटकी अक्षय है पद आप जैसा तक बोध बोध कराते आत्म निर्वेशमका मैं बोधका प्रश्न बोध कथका उपलक्षण वृत्ति आनंद कहते हैं देखो श्रुति उपलक्षण वृत्ति प्रतिवचन प्रवाणा निर्विशेषत्व मन श्रुति तो उपलक्षण वृत्ति के द्वारा ही क्या करती है प्रतिवचन व... प्रतिवचन मने ये जो जवाब दे रहा है शिष्य को गुरु के द्वारा आचार्य के मुख से प्रतिवचन प्रवाणा प्रतिवचन जवाब कहते हुए निर्विशेषत्व मन निर्विशेषत्व को ही मानती है कौन श्रुति मान रही होगी उपलक्षण वृत्ति तो ये आप क्या तीन ही प्रकार के ना विशेषण वृत्ति उपाधि वृत्ति और उपलक्षण वृत्ति तीन ही प्रकार का मानते हैं विशेषण उपाधि उपलक्षण तीनों का भेद किया था ना वे परिभाषा में विशेषण किसको कहते हैं उपाधि आप ही उपाधि हो महाव्याधि पता नहीं उपलक्षा अच्छा पता, पता नहीं वो यहाँ थोड़ी वो अर्थ या नहीं है वो तो जो स्थान और देश को क्रियाकुल जब कहते तब के लिए इसके लिए नहीं ये लक्षणों में जो घटता है उसमें नहीं घटा आकाश घट उपाधि है वहाँ नहीं घटेगा घट गट को कोई धर्म आ रहा है आकाश में फिर ये वहाँ होता है जहाँ समीपस्थ वस्तु में कोई धर्म डाला जाए तब उसको कहाँ घटाया था उन्हें उस का पस में पस थे आधी धर्म उपाधि कहाँ घटाया था, था। उपाधि भेदा प्राणापान संज्ञान लाधि शब्द का अर्थ था स्थान रूप उपाधि क्रिया रूप उपाधि है वे अपने धर्मों को उस वायु में डाल दिया उसके उसका नाम पड़ गया उदान अपान प्राण युद्ध संज्ञापर न्यायायस नहीं है इतरवयावर्ति क्या विशेषण विद्यमति इतरव्यावर्तक सारे विशेषण और विद्यमस इतर इतरव्यावर्तिकृति कार्यन उपाधि अल्वतीतरवर्तिक सत् कार्य अनन्वयत्वपलक्षण वेदांत परिभाषा में ये लक्षण बताया गया तीन हिस्सा में इन लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है आगे वेदांत पे तो एक तीनों शब्दों तंग करेंगे नहीं तो ये दिमाग फिट होना चाहिए विद्यमान कहीं कहीं पर क्रियान्वयित करके पाठ देते हैं जो भी इस वाक्य का मुख्य लक्ष्य उस कार्य में अन्वय होना चाहिए योग्य यो विशेषण लक्ष्मण और ये दोनों वैसे, वैसे रखो विद्यमान का देंगे तो उपाधि का लक्षण हो जाता और अविद्यमान सदी करता हुआ भी और सदी और अकार्यानवित रहेगा तब क्या हो जाते वो उपलक्षण ऐसे इनको घट गट, घटा के भी समझ लीजिएगा दृष्टान तो से वाला है रक्त पुष्प आ रक्त पुष्पम आप जब जब जाओगे लाल फूल फूल को लाओगे तब लाएंगे साथ में लाल रंग भी आएगा कि नहीं आएगा पता है फूल में लाल रंग विद्यमान रहते कि लाल गोला अलग लाते हो फूल गोला अलग लाते हो फूल में ही लाल रंग रहता है इसलिए विद्यमान है लाल रंग फूल में और जब लाओगे वह अन्य रंग के फूलों को छोड़ते कर दिया और रूपी क्रिया में फूल के साथ वह वीशेषण रूप रंग भी अन्वय होकर के आ रहा है इसलिए विद्यमान स्थिति कार्यान्वयित रक्त पुष्प माने और उपाधि रक्त स्फिका मारे लाश पटिक जो उधर दिख रहा है लिया लाश पटिक लिया बोल दिया असल में क्या हुआ है वह पटिका लाक्षा पुष्प के सामने रख दिया गया था दूर से कैसे लग रहा है वो लाश पटिक दिख रहा है अब आपको क्या लाश पटिक ला जब कहा वहां पर जब गए पटिक में लालिमा विद्यमान थी और अन्य आसपोड़ों से अन्य स्पटिकों का व्यावर्तन भी, भी कर रहा है अन्य रहा है जब कार्य करने लगोगे तो लाओगे स्फटिक को लाल रंग साथ में आएगा नहीं आएगा आते वह लाक्षा पुष्प जो है क्या है वो उपाधि है वह लाल रंग पुष्प का उपाधि है स्पटिक का विशेषण नहीं है विद्यमान इतर व्यावर्थक भी रहा और इन कार्य में अनुय नहीं हुआ काम कह का दिया कवर ग्रह ये ऊपर अक्षा सभी घर सफेद घर रहे थे बहुत सारे जैसे जयपुर में एक जमाने में नियम था जितने वहां मकान थे शहर के बीच में सब एक रंग एक डिजाइन भी रंग भी नहीं डिजाइन भी एक चीज आप इधर उधर बढ़ा नहीं सकते कुछ नहीं एक बल्ब पे ज्यादा नहीं लटका सकते बाहर सब एक जैसी दिखनी चाहिए ऐसे था अब तो सब लड़बड़ा गया अब वहां क्या करेंगे अब एक जैसे मुख्या सबने कावा बैठा है उस घर में आपको जाना है आप देखते देखते देखते जा रहे लेकिन इतने में कवा उड़ गया तब बैठा रहेगा क्या कहते आप घर पहुंचेंगे बैठेगा तो है नहीं अरे आ विद्य महारा तु आपको बोध करा दिया अन्य घरों से ग्रहों से उसका व्यावर्तन कर दिया उसने आवर्तव स्थिति कार्य में वह कौवा का अनुय्ध हुआ अब यहां पर भी क्या कर रहे हैं उपलक्षण कह दिया इसका मतलब क्या इनमें से जितना भी कार्य उपाधि जो दे रहे श्रोत्र श्रोत्रवादी शब्द एक कभी ब्रह्म नहीं है अविद्यमान सती फिर भी इधर व्यावर्तन कर रहे हैं आप ब्रह्म का व्यावर्तन कर दिया और कार्य में कार्य क्या हमारा ब्रह्म में निमित्त बोध कराना उस कार्य में कोई भी अनुभव नहीं होती से चार नंबर टिप्पण है उपलक्षण वृत्ति यथा देवदत्ता ग्रहण शौकल्यादि साधारण विशेषा भाव शुक्ला से ग्रहा नोच्यत है मान लो देवदत्ता घर है सब एक रंग सफेद रंग के मकान है जब कोई विशेष नहीं रह गया देवदत्त का सफेद मकान है उसमें जाओ तो किस मकान में जाएगा वो? सब सफेद है तब किन्तु तब आप ऐसा नहीं कहोगे देवदत्त का वो सफेद मकान में जाओ ऐसे नहीं कहोगे आप सिंधु क्या कहोगे काकवंत उपलक्षण वृद्धि बहुचत है उपलक्षण से कहा जाएगा विशेषः का कायुक्त तो असत्व प्रयुक्त तो इतना ही है वहां पर क्यों में कहा काकवंत वह विशेष के अभाव से कहा और यहाँ पर क्यों हम कह रहे हैं कहते इतनी कारण है कि, कि प्रकृत में असत्व प्रयुक्त विशेष अभाव प्रयुक्त नहीं है विशेष असत प्रयुक्त है क्योंकि विशेष कुछ है ही नहीं ब्रह्म वहां पर विशेष संभावनाए थी उसके अभाव है यह विशेष की संभावना ही नहीं है निर्विशेष ब्रह्म इतर साधारण बाधा और इतर जितने भी साधारण तत्व ने है संभावित है निमित तत्व्य है वो सबका बाध भी हो गया इससे इतर का व्यावर्तित्व बन गया इतर का व्यावर्तिक बन गया अथवा एक और उपलक्षण रसोम भगवान कहते इसका मतलब क्या होगा में जो मीठा रस है वो मैं हूं ऐसा तो जाएगा मैंने हम जब मीठा रस पीते हैं पानी के दान भगवान को पी जा रहे हैं ऐसे कैसे होगा अर्थ यह उपलक्षण इन सभी में क्या उपलक्षण है है ना? ना जितने भी भी हैं, इसमें यदि यदि ये विशेषो, विशेष होता फिर तो अबसु सप्तमित प्रयोग नहीं कर सकते थे बलक्षण को सप्तमी तत्व भ्रुवन अपामेव रसवत्तम यदि ज्ञापन हो रहा है रसवत्व तो जल में ही है भगवान में नहीं है लेकिन जल में जो रसवत्व तो आया है उसका निमित्त कौन है भगवान भगवान भी निमित्त ना हो तो कभी तो फिर जल कड़वा हो जाए कभी तीखा हो जाए मिर्ची जैसा जल हो जाए मन मन होने लगेगा जल में कौन कंट्रोल कर रहा है इनको कभी आग आपको जला दे कभी ठंडा कर दे आग ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि आपका हमेशा स्वभाव क्या उस तत्वी रहेगा जल का हमेशा शिष्य सत्वी रहेगा ये सब क्यों है इसका निमित्त भगवान मृत्यु धावती पंचम ब्रह्म ही निमित्त है उसके निमित्त से ये अपने स्वभाव में टिके हुए हैं गड़बड़ नहीं कर रहे कोई भी जल अपना रसत्व स्वभाव को त्यागता है धाक स्वभाव को अग्री त्यागता नहीं है गंधव स्वभाव को पृथ्वी त्यागती नहीं है शब्द स्वभाव को आकाश त्यागता नहीं ग्रह तारे नक्षत्रें जो जिनकी दूरी में दूरी में जैसे चलती रहनी चाहिए वो सब वैसेने पे चल रहे हैं सूर्य चंद्रमा को उदयास्त समय समय पर सम्यक होते रहता है यह सारी समस्या खड़ी हो जाएगी अक्रस्त है खूब बारिश हो रही है शुक्र हो जाएगा सब खत्म सब सुखा पड़ व्यवस्था कौन बना है निमित्त है इसका भगवान निमित्तम अहम इत इसे कहते हैं रसोत्तम यद अधीन हम सो अहम जल में जो रसोत्त देख रहे हो वह जिसके अधीन है वो मय हूं यथा, तथा, को समझा, उसी निर्विशेषमे शब्दोपलब्धि हम अनुभव कर रहे हैं वो जिसके अधीन अनुभव कर रहे हैं तह ब्रह्मणा निर्विशेषत्व आत्मनिप्रीति ऐसा कथन करती थी उस आत्मा में निर्विशेषत्व को स्थापित कर रही है द्रुवाणा निर्शे अनुसार निर्विशेषत्वाचक पदाभाविशेष है अक्षर अक्षरा अनुगम है सब पूर्व शिकता है ऐसा कोई शब्द नहीं है ना मंत्र में जो निर्विशेष अर्थ का ज्ञापन करे सीधे सीधे अन्य विशेषाथ वाचक कोई शब्द नहीं है मंत्री आप जवृत्ति कहाँ से निकाल रहे हो अर्थ को तब कहते हैं कथम प्रश्न पूछा भाष्यकार कहते हैं सुनो वो अर्थ विन होता नहीं श्रोता अयम श्रोत्रेन्द्रिय अनेन निमित्ते ब्रह्मणा शब्द श्रृणोति यह जो ब्रह्मी निमित्त के कारण से श्रोत्र इंद्रिय शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है तस् शब्दावत्व श्रोत्र। ऐसे श्रोत्र के अंदर जो शब्द के अवभाषकत्व है उसी का नाम श्रोत्रस्य श्रोतत्व श्रोत्रोत्रोत्रोत्रत्म श्रोत्रस श्रोत्र क्या है जिसके द्वारा सुना जाता है वह साधन का नाम श्रोत्रो। जिसके द्वारा सुन रहे हो वह साधन में शब्द का जो अवभाषक आ गया है वह अवभाष्व किसोपलब्ध रूपया स्वतः शब्दोपलब्ध रूप अवभाष तत्व जो आया है आका इसमें वह स्वत ही इंद्रिय का अपना नहीं हो सकता इंद्र का अपना स्वभाव नहीं है कि शब्द का औभाषण कर दे इंद्री तो शब्द वो ग्रहण जरूर कर लेता है लेकिन अवभाषण करना उसकी बात की बात नहीं है जैसे टीवी रेडियो वगैरह में क्या है शब्द वो ग्रहण करने के लिए अंदर में अलग अलग ट्रांसफॉर्मर वगैरह लगे हुए हैं वो तो ग्रहण करते हैं लेकिन आता किससे आपके कान तक स्पीकर ना हो तो अभियुक्त कौन करता है उसका अविभाषक कौन है उसका स्पीकर है बाकी सारा ताम झाम बेकार है यदि वो न हो तो खाता क्या उग्रण करते रहेगा केवल आएगा कुछ नहीं कान तक क्यों स्पीकर है नहीं? इसी प्रकार आपका स्क्रीन बिगड़ा है टीवी में सारा वो तरंगों को ग्रहण कर रहा है रूप तरंगों कर रहा है शब्द तरंगों को ग्रहण कर रहा है अंदर टीवी के सारा साझवाचर बैठे हुए हैं लेकिन एक विचित्र नहीं दिखता मैं शब्द आता कई बार ऐसा होता है परेशान रहते हैं आप लोग खराब हो गया लेकर डॉक्टर के पास भविष्य ऑन हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक है फिर विचित्र नहीं दिखता है शब्द नहीं सुना तो है इंद्रियों में जो अवभाष सामर्थ्य है वो अन्य निमित्त ही माननी पड़ेगी कौन है वही ब्रह्म है शब्द उपलब्ध रूपतया स्वतः श्रोत्रोत्र में क्यों अवभाष नहीं आएगा उनकी स्रोत रूप का स्वभाव क्या है वो वो जड़ है, है, उसके अंदर अवसर नहीं हो सकता जड़ कभी किसी चीज का अभाषक नहीं हो सकता है जड़ जो है कभी किसी चीज का अभाषक नहीं हो सकता अरे स्रोत्र जड़ होने के नाते नातेषक नहीं हो सकता है अरे ये जो अवभाष उसमें दिखाई दे रहा है वह अवभाष को निश्चित रूप में ना नहीं है किसी अन्य से प्राप्त जैसे दर्पण जड़ है वह किस चीज का अभासन कर रहा है तो उस दर्पण की अपना धर्म नहीं है किंतु वो सूर्य का धर्म है सूर्य के किरण को लेकर दर्पण छोड़ता है भीतर अंधकार वाले कमरे में अब बाहर खड़े हैं दर्पण लिए हुए और एक छोड़ते हैं उसको प्रकाश को तो प्रतिफलन कहाँ जा रहा है वो अंधकार वाला कमरे में जाकर वस्तु को प्रकाशन कर रहा है लेकिन वस्तु को प्रकाशन कौन कर रहा है आपको लगता है दर्पण करता है दर्पण ही प्रकाशक है लेकिन दर्पण प्रकाशक नहीं है प्रकाशक है उसमें जो प्रकाश है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त हुआ है और सूर्य में भी जाओ तो सूर्य भी जड़क उसमें कहा प्रकाश आया वो चेतन ब्रह्म तो से है अस्मा तो सूर्य है ना इसलिए कहा कि दृष्टान समझे कहा आत्मशिक्षित रूप फिर कौन होगा हो भाषा अवभाषक हमें से चैतन्य होता है वो आत्मा होने के नाते आत्मा ही मानना पड़ेगा निमित्त आत्म से चिद्रुपत्वा और आत्मा होने से वही अवभाषक होता है स्पष्ट करते उपलब्ध ऋण अवभाषकत्व तक आत्मा निमित्त तक श्रोत्रोत्रित श्रोत्र के अंदर जो उपलब्ध ऋत्व अवभाषकत्व दिखाई दे रहा है वो आत्मा के निमित्त से होने से कारण से आत्मा को क्या कह दिया आत्मा श्रोत्र का श्रोत्र है उन्हें श्रोत्र में उपलब्ध को प्रदान करने वाला उसे भी उसी नाम से कह दिया श्रोत्र नाम से कह दिया उसको भी श्रोत्र नाम से कह दिया कार्य को कराने वाला कारण से कारण को उस कार्य के नाम से कारण को भी नाम दे दिया कारण का नाम कार्य में नहीं आ रहे हैं कार्य कारण में चला गया श्रोतृत्व में उसको प्रधान निमित्त में श्रोतृत्व का श्रोत्र है नाम रख दिया उसको भी वो तो भी श्रोत्र है कह दिया को भी श्रोत्र कह दिया कहते ऐसे कहां देखने को मिलता है निमित्त में भी उसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए छत्र छत्र से क्षत्राम यथा छत्र से था <Panly> उदकस्य औष्ण अग्नि निमित्तमति दग्ध्र उदकस दग्धा अग्नि छत एक पहला दृष्टान दे रहे हैं उदकस औष्णम जल के उष्णता व्यवहार क्या हो गया जल में जो औष्णता है वो अग्नि निमित्त है उदकस्य औष्ण अग्नि निमित्त तो क्या व्यवहार दग दुर्दिया दगधा अग्नि रुच्य जलाने वाला उस जल को क्या कह दिया ये अग्नि है ऐसे कह दिया जल को भी अग्निश्द प्रयोग हो गया दगधा अग्नि उस जल को भी दगधा जलाने वाला अग्नि है ऐसे कह दिया जबकि जल में औष्णता अग्निमित से आई थी कर दिया शब्द में उपलब्ध नाम का जो चीजा है वो ब्रह्म निमितक है और क्या लेकिन हमने उसी नाम से प्रयोग करूंगा थोड़ा शब्द शक्तिया वाक्यर्दी निर्विशेष का वाचक शक्ति के द्वारा शक्ति दो तो ही प्रकार की है ना मुख्य रूप अभिधा शक्ति लक्षणा और गौणी व्यंग्या चार मुख्य रूपेण दो तो कहा जाता है सब शास्त्रों में मान्य माननी है दो ही रूपेण मुख्या अभिधावृत्ति और लक्षणावृत्ति यही मानसो गौणी वृत्ति माना और साहित्य में व्यंग्यावृत्ति भी मान लिया इसका कहते तो वाचक शक्तिया वाचक शक्ति मैंने अभिधावृत्ति के द्वारा निर्विशेष का साक्षात कथन वाक्य में कहीं भी नहीं है अभाव अभी उपलक्षण वृत्तिया भविष्य उपलक्षण वृत्ति के द्वारा कहा गया है तावत् मुख्या शब्द मुख्य है कर्णवाची है पहला वाला श्रोत्र के शब्द श्रोत शुरुत्र से श्रोत्र जो ष्यम का प्रकृति भूता जो स्रोत्र शब्द है वह वा कर्णवाची है और जो आगे दिख रहा है तो प्रतमान जो श्रोत्र है वो क्या है वो ब्रह्मवाचक है निमित्तभूता ब्रह्म को बतन लक्षित करता है यदि सभी जगहों में विभक्ति पर करना चाहे आगे कहेंगे ना वाचो वाचम में पदभाष्य शास्त्र के बता दिया था वाचो वाचम में ऐसा नहीं हो सकता है जैसा है वो देखने में किंतु वाचम को प्रथमांत फिर प्रणाम करना पड़ता है प्रथमांत फिर विप्रणाम करना पड़ेगा जिस श्रोत श्रोत्र में मनसोमना है वैसे वाचा वाक ऐसा बोलना चाहिए ये बात कहा हुआ है उसको ध्यान रखते हुए आप अंगीरकार का दे रहे हैं श्रोत्र श्रोत शब्द से कर्णवा शब्दा स्वशक्ति भविष्य श्रोत बोल सकता है भाई श्रोत्र शब्द का शब्दा भाष अपनी शक्ति से ज्ञापन हो जाएगा हैं आप क्यों इतना झंझट कर रहे हो भ्रम को रहे हो बीच में अवभाष गा स्वयं श्रोत दीर्घय सामर्थ्य वाषण कर देगा कोई इंद्रिय के पास अपना अपना विषय का प्रकाशन करने के सामर्थ्य वास्तव में नहीं है वृत्ति के द्वारा विषय व्याप्ति करने तक इंद्रिय का सामर्थ्य है और विषय का प्रकाशन करना इंद्रिय का सामर्थ्य नहीं है वह चैतन्य का ही मामला है इसलिए कहते हैं शब्दाक्योत्र कथम तरह शब्द इत्याकांक्ष प्रकाशमान वाच्या न सत अप्रकाश मन सही साम क्यों इसमें हेतु क्या दिया आत्मशिक्षित रूप उसके अलावा अवतरण कह देते देखो वास्तव में शक्ति किसको मानी जाए किसकी शक्ति किस मानेंगे विद्यमान को ना नहीं तो आविद्यमान वस्तुओं में शक्ति माने लग जाए तो विषाण नर विषाण इनमें भी शब्द इन शब्दों में शक्ति होने लग जाएगा स्वर्थ बोध कराने की शक्ति माननी पड़ेगी लेकिन उन शब्दों में कोई शक्ति नहीं माने जाता तो शक्ति स्वतः अप्र प्रकाशमान सत प्रकाशमान से विद्यमान प्रकाशमान वस्तु में ही शक्ति कहनी होगी न सतः अप्रकाशमान से जो अविद्यमान है अप्रकाशमान है उसमें शक्ति नहीं कह सकते नर विषाणा शक्तिमत है नहीं तो नर समान आपका संपान करने की हो जाएगा ऐसे में शक्ति मत उत्पन्न नहीं हो सकता है सत्ता प्रकाश से आप्त प्रकाश रूपता चेतनता ये सब चीज क्या है आत्मा का स्वरूप है तेदे माना भाव और ये भिन्न भिन्न है ऐसे करने में कोई प्रमाण नहीं प्रकाश और सत्ता चेतनता ये भिन्न भिन्न चीजें हैं ऐसा सिद्ध करने में कोई प्रमाण नहीं है जो चैतन्य है वही प्रकाश है जो ये प्रकाश है वही सत्य है जो सत्य है वही आनंद है ये सब एक ही चीज है अनेक है वस्तु एक है यहाँ शब्द अनेक होते हुए भी वस्तु एक का ही बोल कर रहे हैं अलग अलग वस्तुओं के बोधक नहीं है उपलब्ध तादात्म्य नहीं ब्रोत से अवभाषत्म न स्वतंत्र उपलब्धा आत्मा के साथ तादात्म्य होकर ही श्रोत इंद्र में अवभाष गाया है न स्वतंत्र जड़पादी